विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ राजीव जी हैं जिनसे हम लोग हमेशा बात करते हैं और पिछले कुछ दिनों से हमने स्लीप मैनेजमेंट पर बातें की थी और एक दो तीन एपिसोड हमने पूरा किया है स्लीप मैनेजमेंट पे और आपने सुना होगा कि निद्रा को कैसे मैनेज करना है इस विषय को लेकर या निद्रा आनी चाहिए कैसी आती है साउंड स्लीप क्या है क्यों दवाइयाँ लोग खा रहे हैं और नींद नहीं आने से क्या क्या मुश्किलें आती हैं इस विषय को हम लोग ने तीन एपिसोड में अच्छी तरह से जाना समझा अब आगे की ओर बढ़ते हैं फिर से आज हमारे साथ राजीव जी हैं है मैनेजमेंट का ही चौथा भाग हम लोग सुनेंगे आज के इस एपिसोड में तो आप सभी की तरफ से राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी मेरे को भी आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं जी जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं स्लीप मैनेजमेंट पर और हमने लगातार इस चीज़ को समझने की कोशिश की और जानने की कोशिश की है और आप भी हमें जो है बहुत गहराई से इन चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं तो अच्छा लगता है काफ़ी लोगों का रिस्पांस भी आता है मैसेज भी आता है कि ये एक नया टॉपिक है जिसमें हम लोग सुन रहे हैं बातें तो आइए आज के इस एपिसोड में पहला सवाल मेरा ये है कि हाउ स्लीप अकर्स यानि नींद कैसे आती हैं इस विषय के बारे में बताइए बहुत अच्छा सवाल है रमेश जी क्योंकि हमको सबको शायद इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि जो सीप है वो कैसे आती है और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स थ्योरी है जिसके बारे में शायद आम आदमी को जानकारी नहीं होती है तो मैं सभी की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि जो नींद है वो एक रेकरिंग साइकिल्स के शेप में आती है मतलब ये साइकिल शेप में चलती है ये अच्छा। रात और जिसको साइंस की भाषा में स्लीप साइकिल कहा जाता है अच्छा हाँ और ये जो साइकिल है ये तकरीबन 90 से 110 या 120 मिनट की होती है अलग अलग वैज्ञानिक उसको कोई 110 तक मानते हैं कोई 120 तक मानते हैं और यदि एक मनुष्य रात में 7 8 घंटे की नींद लेता है तो ऐसा माना जाता है कि वो चार पांच स्लीप की साइकिल जो है वो पूरी रात भर में कंप्लीट करता है तो स्लीप जो है वो एक यूनिफॉर्म नहीं है एक स्लीप साइकिल के शेप में लेता है और ये स्लीप रमेश जी दो प्रकार की होती है जो एक रात में मनुष्य लेता है इसमें पहली प्रकार की जो स्लीप है उसको नॉन आर ई -E -E से मतलब रैपिड आई मूवमेंट मतलब इसके दौरान नॉन आरईम -E के मतलब है कि इसके इस स्लीप के दौरान आपकी आंखों का या पुतलियों का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है आपने कभी देखा होगा कि जैसे खास करके हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं तो बच्चे जब सो रहे होते हैं तो उनकी पुतलियां चलती रहती हैं ने? देखा है आपने कभी हाँ हाँ देखा है कुछ लोगों ने हाँ, तो हाँ, तो वो वो स्लीप स्लीप स्लीप स्लीप स्लीप होती है है जो सेकंड प्रकार का रैपिड आई मूवमेंट जो मैंने बताया आपको दो प्रकार की होती है एक नॉन आर जिसमें पुतलियों का मूवमेंट नहीं होता है और एक होता है आर स्लीप जिसको हम जिसमें पुतलियों का मूवमेंट होता है तो पूरी रात में जो मान लीजिए एक साइकिल जो 90 से 110 मिनट का है तो उसमें नॉन आर स्लीप भी होता है और आरियम स्लीप भी होता है और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो एक साइकिल में नॉन आर स्लीप जिसमें पुतली का मूवमेंट नहीं होता है वो 75 प्रतिशत होती है और जो आरियम स्लीप है जिसमें पुतली का मूवमेंट होता है वो पच्चीस परसेंट जो है वो होती है एक साइकिल के अंदर तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी स्लीप है वो स्टेट में नहीं होती है नहीं। और, और, और इसलिए हमको स्लीप को समझने के लिए हमें एक स्लीप साइकिल को समझना जरूरी है जिसको कि हम अगर साइंस की भाषा में बोले तो इसको स्लीप का मैकेनिज्म कहा जाता है तो आ, हमको ये जानने की हमको ये जानना चाहिए कि स्लीप साइकिल क्या होती है और स्लीप की मैकेनिज्म क्या होती है तो ये ये जानना बहुत आवश्यक है राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि नींद कैसे आती है उसकी जो निशानियां हैं वो भी आपने बताया और हमारे सभी श्रोताओं को भी इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं तो उनकी जो आंखों की जो पुतलियां हैं वो भी मूवमेंट करती हैं कभी कभी और आपने कहा कि साउंड स्लीप या गहरी निद्रा भी जो है उसके भी मापदंड होते हैं और नींद कैसे आती है उस विषय पर आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं इसी विषय को लेकर जैसे कि कहा जाता है स्लीप साइकिल से आपका क्या मतलब है हम बोलते हैं ना नींद आके फिर चली गई एक साइकिल एक निद्रा हो गया ऐसे बोलते हैं अपने बोलचाल की भाषा में एक ही नींद ली मैंने बिल्कुल <laughs> हाँ, मैं चाहूंगा की वो चीजें आप थोड़ा सा बताइए देखिए मैंने जैसे अभी जिक्र किया था कि नॉन आर्यन स्लीप मतलब जिसमे पुतलियों का मूवमेंट नहीं होता है वो उसके अंदर तीन स्टेजेस होती है और एक स्लीप साइकिल के अंदर जो 90 से 100 मिनट की एक स्लीप साइकिल होती है तो उसमें जो नॉन आर स्लीप का भाग है उसके अंदर तीन स्टेज होती हैं और इसका पहला स्टेज जो है वो तब स्टार्ट हो जाता है जब हमको देखिए नींद आने लग जाती जैसे हम बिस्तर पे लेटे तो हमें जैसे ही नींद आने लगी हमें ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ रही है तो ये पहला स्टेज शुरू हो जाता है और इस स्टेज में व्यक्ति जो है उसको बहुत आसानी से जगाया जा सकता है जैसे वो मान लो थोड़ा सा निंदाशा हो रहा है अगर आपने उसको आवाज मारी तो तुरंत जग जाएगा और ये जो स्टेज होती है रमेश जी ये करीब ये दस एक मिनट की होती है जो एक सौ दस नब्बे से एक सौ दस मिनट की एक स्लीप साइकिल होती है उसके अंदर ये दस एक मिनट तक रहती है और उसके बाद जो है वो फिर वो दूसरी स्टेज में चला जाता है तो इस स्लीप में मनुष्य का जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी स्लो पड़ जाती है और आई मूवमेंट भी जो है वो उसका कम हो जाता है और इस स्लीप में जो हमारे ब्रेन के अंदर जो तरंगे उठती हैं रमेश जी हम जिसका जिक्र करेंगे आगे चल के तो वो तरंगे जो है वो कम फ्रीक्वेंसी की जनरेट होने लगती है और मनुष्य जो है वो नींद में आने लगता है तो उसके बाद दूसरी स्टेज में एंटर करता है तो जैसे ही ये दस मिनट की पहली स्टेज उसने कंप्लीट की तो मनुष्य जो है वो सेकेंड स्टेज में एंटर कर जाता है और ये दस मिनट के अंदर सोने के दस मिनट के अंदर ही शुरू हो जाती है और ये जो है वो करीब पैंतालीस परसेंट एक स्लीप साइकिल का भाग होता है अब नब्बे से एक मिनट के अंदर आदमी जो है वो सेकेंड स्टेज की स्लीप में 45 परसेंट सोता है और इस स्टेज की पहचान क्या होती है इस मनुष्य की सांस धीमी जाती है उसका हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है और इस स्लीप के दौरान आई का कोई मूवमेंट नहीं होता है इसीलिए इसको जो इस, नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है मतलब आई का कोई मूवमेंट नहीं है आप देखिए इस जब उसको कोई आदमी सो रहा हो और उसकी पुतली का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो इस स्टेज के अंदर होता है और इसमें जो ब्रेन की एक्टिविटी है व्यक्ति की वो और स्लो पड़ जाती है और जो वेव्स जनरेट होती हैं वो भी जो बिजली की करंट या जिसको हम थी वेव्स बोलते हैं वो थीटा वेव ये साइंस का एक टर्म है इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है श्रोताओं स्टेज को रमेश जी डीप स्लीप कहा जाता है गहरी नित्रा जिसको हम बोलते हैं कि हम कहते ना कि कई बार की बहुत गहरी नींद में सो यार तुम तो बिल्कुल तो ये वो स्टेज है और इस इस स्टेज के अंदर मनुष्य जो है वो कोई सपने नहीं देखता है वो सपने इस स्टेज में बिल्कुल भी नहीं होते हैं और ये किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लीप मानी जाती है क्योंकि इस स्लीप के दौरान शरीर के अंदर कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती हैं जो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जैसे हारमोन्स रिलीज होते हैं और इस इस स्टेज में सोए व्यक्ति को आसानी से जगाया नहीं जा सकता है जैसे आप फर्स्ट स्टेज के इंसान को अगर आप हल्की सी भी आवाज मारेंगे तो वो जग जाएगा मगर वो अगर डेल्टा स्लीप या थर्ड स्टेज की स्लीप में आ जाता है तो उसको जब तक आप कस के हिलाएंगे नहीं पकड़ के तब तक वो नहीं उठेगा और इसमें इस स्टेज में जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं और इसीलिए इनका नाम इसीलिए डेल्टा वेव्स कहा जाता है तो ये बहुत ही फायदेमंद स्लीप है और जो चौथी स्लीप की स्लीप का स्टेज है जिसको आर्यन स्लीप बोला जाता है वो जो है वो डेल्टा स्लीप जो है वो करीब एक व्यक्ति जो है एक साइकिल में बीस एक मिनट पंद्रह से बीस एक मिनट लेता है तो उसके बाद ये शुरू हो जाती है तो इस इस स्टेज के आते ही जो है मनुष्य जो है वो सपने देखने लग जाता है और ये सपने उसको सुबह तक याद भी रहते हैं और ये स्टेज उसकी आती है जब वो करीब 70 से 90 मिनट जो है वो सो लेता है उसके बाद ये स्टेज उसको आती है और इस स्टेज की जो खासियत है वो ये है कि इस स्टेज में आते ही मनुष्य का ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो कई बार आप देखिए किसी से आप बात करिए तो उससे पूछिए ये सवाल कि जब आप सोते हैं तो आपका आ, क्या होता है तो वो कहेगा साहब मेरा ब्रेन जो है वो बिल्कुल रेस्ट करता रहता है तो ये बहुत बड़ा भ्रम होता है लोगों में स्लीप के दौरान ब्रेन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और वो इस स्टेज में रहता है और इस स्टेज में बॉडी जो है वो एकदम पैरलाइज टाइप की रहती है और जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो फिर से दूसरी साइकिल दूसरी नई साइकिल शुरू हो जाती है और फिर वो उसमें क्या कहते हैं सेकेंड स्टेज की से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट स्टेज तो वो थी जिसमें वो नींद उसको आने लग रही थी तो वो तो ऑलरेडी सोया पड़ा हुआ है तो वो फिर सेकेंड स्टेज uh, से चालू हो जाता है और इसी तरीके से चार पाँच जो है वो सी स्लीप की साइकिल जो है वो सात आठ घंटे के दौरान वो लेता है और यहाँ पर ये श्रोताओं को ये मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे इम्पॉटेंट है वो डेल्टा स्लीप होती है हमारे स्लीप साइकिल की और इसके बहुत से फ़ायदे हैं वैसे तो सारी स्टेजेस जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं आर स्लीप का भी अपना महत्व है मगर ये जो डेल्टा स्लीपी ये अगर नहीं लेता है तो इसके बहुत नुकसान है और लेने के इसके बहुत फायदे भी हैं रमेश जी जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डेल्टा वेव के बारे में या फिर जो गहरी नींद आपने कहा कि साइकिल कंप्लीट होता है 70 अब नब्बे मिनट के बीच में और उसके बाद व्यक्ति जो है गहरी नींद में चला जाता है और उस समय ब्रेन बहुत एक्टिव होता है और इसके काफी फायदे हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और ये जो वेव्स है उसके बारे में भी आगे हम लोग और जानेंगे लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा सा ब्रेक सुनते हैं प्यारा आप एफएम पर विशेष मुलाकात और खास बातें हो रही हैं निद्रा प्रबंधन के बारे में सुनते रहो मुस्कुराते रहो साची तो वाली माता रवालिए तू ने मुझे बुलाया शेरिए मैं आया, मैं आया तूने मुझे बुलाया शेरवाली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 जल गई बाती तेरे पथ में मिल गए साथी सुने मन में जल गई बाती तेरे पथ में मिल गए साथी मुख खोलो क्या से मांगू बिन मांगे सब पाया शेरा ले लगाया शेरवालिये शेरा वालिए मैं आया मैं आया शेरा वालिए वो प्रेम से बोलो ओ सारे बोलो ओ आते बोलो दे दे जाते बोलो ओ कष्ट निभा ओ पार उतारे देवी माँ भोली दे भरते छोले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 निद्रा प्रबंधन के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं स्लीप मैनेजमेंट का चौथा हिस्सा आप सुन रहे हैं तो आइए आगे बात करते हैं अभी जैसे कि हमने पिछले दो सवाल पूछे थे राजीव जी से कि नींद कैसे आती है और उसके बाद नींद के जो साइकिल होते हैं चक्र होते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया था अब तीसरा ये सवाल है मेरा कि आपने बताया जैसे कि डीप स्लीप के बहुत फ़ायदे हैं यानी गहरी जब निद्रा आती है उसके काफी फायदे होते हैं तो हमें उन फायदों के बारे में कुछ बातें बताइए रमेश जी जैसे मैंने अभी बताया आपको कि डीप स्लीप के बहुत फायदे होते हैं और ये आ, एक साइकिल में पंद्रह से बीस मिनट की होती है तो सबसे बड़ा तो फायदा ये होता है कि इस स्लीप के दौरान जो आपका हार्ट है वो हेल्थी बनता है और क्योंकि इस ड्यूरेशन में बीपी जो है वो कम हो जाता है और इस स्लीप के दौरान जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो शक्ति है जिससे कि वो बाहरी इन्फेक्शन से लड़ता है बॉडी जिसको इम्यून सिस्टम बोला जाता है वो मजबूत होता है और इस स्लीप के दौरान जो है वो व्यक्ति जो है उसकी मेमोरी इंप्रूव होती है और ये आपको मोटापे से बचाती है इस इसमें कुछ ऐसी शरीर के अंदर जो है एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको आपकी हेल्थ मेंटेन करती हैं आपको मोटापे से बताती हैं आपको जो अगर किसी को मान लीजिए स्ट्रेस है या डिप्रेशन का शिकार है तो अगर वो व्यक्ति अच्छी नींद ले लेता है तो उसको कम करने के लिए भी थोड़ा सा मदद करती हैं और ये बच्चों में इस ग्रोथ को बढ़ाती हैं अगर बच्चे कि जो बच्चे सोते हैं अच्छा तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है क्योंकि इस स्लीप में बॉडी में ग्रोथ जो है वो होती है ये व्यक्ति का मूड भी अच्छा करती है और तो और रमेश जी ये स्लीप डेल्टा स्लीप जो है वो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है जो आप जो आपके श्रोता मैं कहना चाहूँगा जो डायबिटीज बीमारी के शिकार हैं तो उनको भी अच्छी नींद लेनी चाहिए क्योंकि इस स्लीप के दौरान शुगर कंट्रोल करने में बॉडी जो है मदद करती है और ये नेचर का सिस्टम है ये ये, ये भी हम लोगों को सबको जानना चाहिए और इसके दौरान जो है शरीर में जो एनर्जी है जो थकावट हो जाती है दिन भर काम करने के बाद तो वो उसको रिस्टोर करती है और या और एक मैं पेपर पढ़ रहा था रिसर्च पेपर उसमें यहाँ तक लिखा हुआ था कि डीप दीड़ स्लीप में एक डिजीज़ होती है जिसमें कि यादाश्त मनुष्य खो देता है तो ये स्लीप जो है उसको स्लीपोल डिजीज को रोकने में भी जो है रमेश जी बहुत मदद करता है तो हमको जो है ये डीप स्लीप के बारे में ये जानना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम रात में गहरी नींद से सोए और ये ये सबके लिए बहुत जरूरी है जी बातें और मैं तो ये कहूँगा कि आप जो आज सवाल कह पूछ रहे हैं बड़े गहरे हैं। बहुत गहरे सवाल पूछ रहे हैं आप जो कि स्लीप की, की साइंस से संबंधित है राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है ये सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं उनकी निद्रा के प्रति सचेत जो है हो रहे हैं जागरूक हो रहे हैं निद्रा के प्रति कई बार चीज़ें जो हैं हम लोग रोज मंद्रा के जीवन में करते जरूर हैं लेकिन उसके बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं या समझ नहीं पाते हैं उन चीज़ों को तो ये एक अच्छा माध्यम है विकल्प है कि आपके माध्यम से निद्रा के बारे में हम लोग इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वहीं तो है एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि एक और बात आती है आपने ये भी बताया कि रीम स्लिप के भी फायदे हैं आर जिसको आपने बीच में इंग्लिश शब्द यूज किया तो इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये रिम है क्या और इसके फायदे क्या है देखिए स्लीप के बारे में जो रिसर्च जो सामने आई है वो 1950 के बाद 1950 के बाद ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च हुआ है उससे पहले इसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं थी तो जो आर्यम स्लीप है आ, वो आर्यम स्लीप के बारे में अभी भी लोगों को इतनी ज़्यादा जो है वो जानकारी नहीं है और इसके ऊपर अभी रिसर्च आज भी हो रही है और आ, ये केवल अभी ये इतना ही जानकारी है वैज्ञानिकों को कि अगर किसी भी मनुष्य की आर्यम स्लीप रात में डिस्टर्ब हो जाती है तो उसका जो बॉडी क्लॉक है इंटरनल इंटरन, इन, बॉडी क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो इंटरनल बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होने से उस मनुष्य के पूरे और इंटरनल बॉडी क्लॉक से आप समझते हैं क्या बात है क्या होता है इंटरनल बॉडी क्लॉक क्या होता है <सलग> ये हर एक मनुष्य के अंदर ए, एक नेचर का दिया हुआ क्लॉक चलता है कि उसको भूख कब लगती है उसको नींद कब आती है उसको फ्रेश होने के लिए कब उसको लगता है कब उसको यूरिन आती है तो इस तरीके से एक क्लॉक चलती रहती है नेचर के अंदर और जब आर्यम स्लीप वो पूरी तरीके से नहीं लेता है या किसी भी कारण मान लीजिए वो सो रहा है और वो आपको तो नहीं पता वो किस स्टेज की स्लीप साइकिल में है अगर वो उसकी आर्यम स्लीप की साइकिल डिस्टर्ब हो गई आर्यम स्लीप डिस्टर्ब हो गई तो उसकी जो इंटरनल बॉडी क्लॉक है वो रमेश जी डिस्टर्ब हो जाती है और इससे जो शरीर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ता है जिसको कि हम बाद में फिर चर्चा करेंगे क्योंकि ये काफी लंबा विषय है काफी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये रिम क्या होता है और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और आपने कहा कि इस विषय को बाद में आने वाले एपिसोड में कवर करेंगे क्योंकि आज का विषय बहुत गहराई से हमने समझने की कोशिश किया बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताया कि रिम और उसके पहले आपने बताया गहरी निगाह के बारे में और फिर जैसे कि हमने पूछा आपको नींद कैसे आती है उस विषय के बारे में आपने बताया तो चलिए ये एपिसोड्स चलते रहेंगे और हम लोग धीरे धीरे समझते रहेंगे और मैं चाहूँगा कि जितनी बातें आपने आज सुनी है गहरी निद्रा के बारे में तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप गहरी निद्रा का जो है प्रयोग अवश्य करें वैसे गहरी निद्रा आती है तो उसके लिए हमें एक तरह की तैयारी करना है थोड़ा सा अगर शाम में आप अपने आप को तैयार कर लेते कि आज मुझे बहुत गहरी नींद करनी है तो थोड़ा सा आप खाने पर ध्यान दें और अपने विचारों पर ध्यान दें और निश्चित होकर एक समर्पण भाव से अगर आप सो जाते हैं अपने माइंड में किसी भी तरह का नेगेटिव विचारों को या व्यक्ति वैभव या वस्तु के बारे में ना सोचकर आप अपने बारे में अपने ही अपने आप से बातें करके अगर आप सो जाते हैं और अपने आप को एक अच्छा मोटिवेशन देते हैं तो आप जरूर इसका अनुभव कर सकते हैं वैसे करते हैं लेकिन जागृत अवस्था में नहीं करते हैं एहसास नहीं होता हमें लेकिन अगर एहसास के साथ अनुभव हो जाए तो और ही सोने पर सुहागा हो जाता है तो चलिए इस विषय को और भी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे आने वाले एपिसोड्स में आज के एपिसोड में बस इतना ही राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको आज के इस एपिसोड में बहुत अच्छी बातें आपने बताया थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी और आपने बहुत अच्छा कहा लास्ट में कि मनुष्य को रात में जो वो सोने चलता है तो अपने मन को हल्का करके सोना है उसने और अगर वो मन को हल्का करके सोता है जो दिन भर की उसकी चिंताएं हैं उसको रख के अलग सोता है तो वो वो डेफिनेटली रात में जो है वो गहरी नींद और डीप स्लीप में सोएगा और अगर मन के ऊपर भूझा लेकर सोएगा तो फिर उसकी नींद रात में डिस्टर्ब रहेगी तो आपने बहुत अच्छा बताया है और ये बिल्कुल सत्य बात है जो आपने बोली तो बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद <laughs> चलिए राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद चलिए श्रोताओं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे नए एपिसोड में तब तक बने रही रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गमीसा मैं आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति तून सब कुछ दिया भगवान